महाभारत पर्व नवाधिक द्रोणपर्व नवाधिकततमोध्याय घटोत्क अलंबुस्का वध और पांडव सेना में हर्ष ध्वनि संजय उवाच अलंबुस तथा युद्धे विसर तम अभी हेरंबि प्रण्याध नि शी संजय कहते हैं राजन युद्ध में इसका निर्भय से विचरते हुए अलम्बुस के पास हिडम्बा कुमार घटोत्कच बड़े वेग से जा पहुंचा और उसे अपने तीखे बाणों द्वारा बीनने लगा तय प्रतिभा युद्धम आशी पूर्वत विविधा माया सक्र संबर वे दोनों राक्षसों में सिंह के समान पराक्रमी थे और इंद्र तथा संबरासुर के समान नाना प्रकार की मायाओं का प्रयोग करते थे उन दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ याद्रगेवा राम प्रभो। ने अत्यंत कुपित होकर घटोत्कच को घायल कर, कर, कर दिया वे दोनों राक्षस समाज के मुखिया थे प्रभो जैसे पुरोकाल में श्री राम और रावण का संग्राम हुआ था उसी प्रकार उन दोनों में भी युद्ध हुआ अलम्बुसोहोहू घटोत्कच ने बीस नाराजो द्वारा अलंबस की छाती में गहरी चोट पहुंचाकर कर बारम्बार सिंह के समान गर्जना की राजन, राजन इसी प्रकार अलम्बुस भी युद्ध दुर्मद घटोत्को बारम्बार घायल करके समुचे आकाश को हर्ष पूर्वक गुंजाता हुआ सिंहनाथ करता था तथा तो भृत संक्रुद्धौ राक्षसेन्द्रो महाबलौ निर्विशेषम अयोध्येता माया भीतरेतर इस प्रकार अत्यंत क्रोध में भरे हुए वे दोनों महाबली राक्षसराज परस्पर मायाओं को प्रयोग करते हुए समान रूप से युद्ध करने लगे माया सस्रृजौ नृत्य मोहयनौ परस्पर माया युद्धे सुकुशलौ माया युद्धम अयु्यता वे प्रतिदिन सैकड़ों मायाओं के सृष्टि करने वाले थे और दोनों ही माया युद्ध में कुशल थे अतः एक दूसरे को मोहित करते हुए माया द्वारा ही युद्ध करने लगे याम याम घटोत्कचो युद्धे मायाम ताम तांबसो राजन यही नरेश्वर निज युद्धस्थल में जो जो माया दिखाता उसे अलंबस अपनी माया द्वारा ही नष्ट कर देता था। तम तथा युद्ध, तो माया युद्ध, माया युद्ध विशारद राक्षस राज अलम्बुस को इस प्रकार युद्ध करते देख समस्त पांडव कुपित हो उठे था एन हृत संवत प्रवरारथ अभ्य द्रवंत संक्रुद्धा भीमसेना दृपा राजन वे अत्यंत उद्वग्न हुए भीमसेन आदि श्रेष्ठ वीर क्रोध में भरकर रथों द्वारा सब ओर से अलम्बुस पर टूट पड़े रथवं सर्वतो उल्का मानी जलते ही द्वारा चारों ओर से घेर कर हाथी पर किया जाता है उसी प्रकार रथ समूह के द्वारा अलम्बुस को पोष्ट करके वे सब लोग चारों ओर से उस पर बाणों की वर्षा करने लगे सतीस आश्र वेगम तम प्रतिहत्या तस्माजान मुक्त हो उस समय अलंबस अपने अस्त्रों की बाया से उनके उस महान अस्त्र वेग को दबाकर रथ समूह के घेरे से मुक्त हो गया मानो कोई गजराज दावर नल के घेरे से बाहर हो गया हो सब इनमार उसने इंद्र के वज्र की भांति घोर टंकार करने वाले अपने भयंकर धनुष को तानकर भीमसेन को 25 और उनके पुत्र घटोत्कच को पांच माण मारे युधिष्ठिर च सह दुलं त्रिप्त द्रौपदीया चीष पंचर््वा घोरम नानम नादम नृनाद आर्य उसने युधिष्ठिर को तीन सहदेव को सात नकुलर्जना प्रत्यबीम सेन ने नौ सहदेव ने पांच और युधिष्ठिर ने सौ बाणों से राक्षस अलंबस को घायल कर दिया नकुलतु उपदेहाि भे हडिंबू राक्षा युद्ध पंचाशता शरिह पुनर्विव्या तत्पात नकुल ने 64 और कुमारों ने तीन तीन बाणों से को डाला तदनंतर महाबली हिंडा कुमार ने युद्ध में उस राक्षस को पचास बाणों से घायल करके पुनः सत्तर बाणों द्वारा बिन्द डाला और बड़े जोर से गर्जना की तस्नादेन महता कंपित स पर्वत वना राजन सपाद पलाशया राजन उसके महान सिंगणार्थे वृक्षों जलाशयों पर्वतों और वनों सहित यह सारी पृथ्वी का पठी सो तिविदो महेश महारथे उन द्वारा सब ओर से अत्यंत घायल होकर बदले में अलंबुस ने भी पांच पांच बाणों से उन सब को बेद दिया तम क्रुद्धम राक्षसम युद्ध प्रति क्रुद्धस्तु राक्षसिबो भरत श्रेष्ठ शर विव्या उस युद्ध स्थल में कुपित हुए राक्षस अलम्बुस को क्रोध में भरे हुए घटोत्कच ने सात से घायल कर दिया महाबल जय श्री जल साय का रुक्म रुक्मपुंखां सिला बलवान घटोत्कच द्वारा अत्यंत छत्विच्छत होकर उस महाबली ने तुरंत पर चढ़ाकर तेज किए हुए स्वर्ण में पंख वाले रावर्णो की आरंभ कर दी। महाबला जैसे रोष में भरे हुए महाबली सर्प पर्वत से शिखर पर चढ़ जाते हैं उसी प्रकार अनंबुस के वे झुकी हुई गाठ वाले बाण उस समय घटोत्क के शरीर में घुस गए ततस्ते पांडवा राजन सामशिता सूर उद्विघ्न हेडिब घटोत्क राजन तदनंतर पांडव तथा हिडिबा कुमार घटोत्कट सबने उद्विघ्न होकर सब ओर से अलंबस पर पैने बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी स विद्यमान समर ए पांडव हिजित काशि मर्त धर्म अनुप्राप्त कर्तव्यम नन्व्यत विजय से उल्लसित होने वाले पांडवों द्वारा समर में विद्ध होकर मृत्य धर्म को प्राप्त हुए अलम्बु से कुछ भी करते न बना तथा समरषो भैम से निर्मा बधे तब समर कुशल महाबली भीमसेन कुमार ने अलम्बुस को उस अवस्था में देखकर मन ही मन उसके वध का निश्चय किया वेगम चक्रे महांत चय्र रथम प्रति दग्धात्र कूट सिंगाभ भिन्नाजन उसने जले हुए पर्वत शिखर तथा कटे छटे कोयले के पहाड़ के समान प्रतीत होने वाले राक्षस राज अलम्बुस के रथ पर पहुंचने के लिए महान वेग प्रकट किया रथाद्रथम अभिद्र क्रुद्धो रा हर था चापी पन्नकम गरुडो यथा। क्रोध में भरे हुए हिडम्बा कुमार ने अपने रथ से अनंबुस के रथ पर कूद कर उसे पकड़ लिया और जैसे गरुड़ सर्प को टांग देता है उसी प्रकार उसने भी अनंबुस को रथ से उठा लिया समुप्य च पुनः पुनः मिवास्मनि दोनों भुजाओं से को ऊपर उठाकर ने बारम बारंबार घुमाया और जैसे जल से भरे हुए घड़े को पत्थर पर पटक दिया जाए उसी प्रकार उसे शीघ्र ही पृथ्वी पर दे मारा भललाघ हो संपन्न संपन्न हो विक्रमेड़ कटोत्कट में बल और फूर्ति दोनों विद्यमान थे वह अद्भुत पराक्रम से संपन्न था उसने रण क्षेत्र में कुपित होकर आपकी समस्त सेनाओं को भयभीत कर दिया सवि सर्वा चूर्ण थी विभिन्न विभीषण घटोत्क वीरेन हतः शाल वीर घटोत्क के द्वारा मारे गए साल शाल कंटकटा के पुत्र अलंबस के सारे अंग फट गए थे उसकी हड्डियाँ चूर चूर हो गई थी और वह बड़ा भयंकर दिखाई देता था तथा सोमन सह पार्था हे तस्म निचरे चुक्र सुनाशा उस निषाचर अलंबस के मारे जाने पर कुंती के सभी पुत्र हो करने और हिलाने लगे। महाबलम हाहाकार अकार सुनि भर भर श्रेष्ठ टूट फूट कर गिरे हुए पर्वत के समान महाबली राक्षस राज अलम्बुस को मारा गया दे के सूरवीर योद्धा तथा उनकी सारी सेनाएं हाहाकार करने लगीं जनाश त्रिरे सक्ष कौतूहलान्विता दया नृपतम भूमु अंगारक यथा पृथ्वी पर अकस्मात टूटकर कर गिरे हुए मंगल ग्रह के समान धराशाई हुए उस राक्षस को बहुत से मनुष्य कौतूहलवश देखने लगे घटोत्कचस्तु घटोत्क तारो बलतामोच बलव बलमे वास्व जैसे इंद्र ने बलासुर का वध करके महान सिंहनाद किया था उसी प्रकार घटोत्कच ने उस बलवानों में श्रेष्ठ अलम्बुस को मारकर बड़े जोर से गर्जना की तथिगम्य राण धर्मपुत्र युधिष्ठिर सकर्मावेद्या सांजलिर्पत पात मूर्धन्यूपाघ्रा तम ज्यज पांडव प्रीतस्मृत्य प्रविद्राजन साफुल्लोचन घटोदगते नपिष्टे मृते साटे सर्वे हते साचरे धर्मपुत्र राजा के पास जाकर हाथ जोड़ मस्तक नवाकर अपना कर्म निवेदन करता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा राजन तब ज्येष्ठ पांडवों ने उसका मस्तक सूंघ उसे हृदय से लगा लिया और कहा बस मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ उस समय युधिष्ठिर के नेत्र हर्ष से खिल उठे थे सालक टंकटा के पुत्र राक्षस अलम्बुस को जो घटोत्कच ने पृथ्वी पर रगड़ कर मार डाला तब सब लोग बहुत प्रसन्न हुए सूद्यमान पुत्र भी समान घटोत्कर्मण अर्थात मुंडीर फल के समान अपने शत्रु अलम्बुस को मारकर घटोत्क व दुष्कर पराक्रम करने के कारण अपने पिता पांडवों तथा बंधु बांधवों से सम्मानित एवं प्रशंसित हो उस समय बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगा तथो प्रत्यनंदस्तु पांडवा तथोध्वनिर्भुवनमृ सदृश तत्पश्चात पांडव पक्ष में शखध ध्वनि तथा नाना प्रकार के बाणों की संसनाहट के शब्द से मिला हुआ बड़ा भारी आनंद कुलाहल प्रकट हुआ उसे सुनकर समस्त पांडव बड़े प्रसन्न हुए वह आनंद ध्वनि जगत में बहुत दूर तक फैल गई इतिश्री महाभारते द्रोण परवढी जयद्रथवध परवड़ी अनमु नवाधिक शतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में अनम्बुसवध विषयक १०९ अध्याय पूरा हुआ